अथर्व के उपनिषद सिद्धांति कहा ज्ञान का कार्य केवल अज्ञान का निवृत्ति करना और विषय प्रकाश होना ये तो आर्थिक अर्थात तो वो वृत्ति में जो चुचावास रहता है उसके चलते विषय प्रकाश हो जाएगा अगर वो विषय जड़ है अप्रकाश है तो अगर विषय स्वयं प्रकाश है तब तो विषय तो प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं खाली अज्ञान का निवर्तन मात्र से ही विषय स्वयं प्रकाश है तो प्रकाशित तो हो जाएगा जा, और पूर्व पक्षी ने आगे शंका किया था कि जो ज्ञान होगा अभी वो ज्ञान को कौन निवृत्त कराएगा तो सिद्धांतिका कि ज्ञान स्वयं अज्ञान को निवृत्त करा करके स्वयं अपने निवृत्त हो जाएगा और स्व पर अर्थात दूसरों का भी विरोधी और स्वयं का भी विरोधी अर्थात दूसरों का नाश करा करके स्वयं भी नाश हो जाएगा इसमें दृष्टांत तो बहुत मिलते हैं, जैसे कतक अच्छा आगे टीका में कहते है ज्ञान से जन्मातिरिक्त व्यापारा भाव त्वैत निषेधे न उपक्षात क्षण क्षण्तरे विषय स्फुर जननाय अन आरोपित अतर्म निवृतिया ज्ञान पर्यवसित उपस ज्ञान से तो ज्ञान का व्यापार ज्ञान का व्यापार क्या है कहते हैं ज्ञान में क्या क्रिया होगी कहते ज्ञान का जन्म होता है ये जन्म उसी का एक ही क्रिया है जन्म अतिरिक्त तो व्यापार अभाव तो ज्ञान का जन्म होना यही ज्ञान का व्यापार है अभी आप कहते थे कि ज्ञान अज्ञान को हटाएगा इसका ये उसका व्यापार है जैसे कितना, जैसे भगवान कृष्ण इसको चाणुर चाणुरो ना चाणूरो को हटा दिए भगवान कृष्ण तो इसी प्रकार की ज्ञान का ये व्यापार होगा कि अज्ञान को हटाएगा जैसे प्रकाश अंधकार को हटाता है तो व्यापार करके ना प्रकाश मात्र प्रकाश का उपस्थिति मात्र से ही अंधकार हट जाएगा इसी प्रकार की ज्ञान जो अज्ञान को हटाता है ये उसका व्यापार नहीं है ज्ञान का वास्तव व्यापार होता है ज्ञान का जन्म हो जाना वही एक क्रिया है उसका उत्पत्ति होना वही उसका व्यापार है ज्ञान से जन्मातिरिक्त व्यापार अभाव तम तो न्ञान का जन्म से ही द्वैत निषेधन एवं उपक्षात तो ज्ञान का जन्म होता है वो तो कुछ ना कुछ करना चाहिए कहते हैं द्वैत का निषेध हो गया उससे द्वैत निषेधन एवं चरितार्थ हो गया उपक्षया चरितार्थ हो गया सार्थक हुआ ज्ञान का जन्म क्यों हुआ ये व्यापार क्यों हुआ को ज्ञान को हटाया द्वित तो को निषेध किया इससे ही वो चरितार्थ हो गया द्वैत् तो को हटाया अर्थात द्वैत् तो अपने आप हट जाएगा और क्षणांतरे विषय स्फुर जननाय अनवस्थान कहेंगे ज्ञान आगे दूसरा क्षण में रहेगा और विषय का प्रकाश भी करेगा स्फुर अर्थात प्रकाश विषय का प्रकाश करेगा कहते हैं द्वितीय क्षण में रह करके विषय का स्फुर का जनक होगा बनाएगा विषय को प्रकाश करेगा ये नहीं होगा अगर मानेंगे तो अनवस्था होगा कल दिखाया था उसको हटाने के लिए फिर और एक आएगा उसको हटाने के लिए ऐसे अनवस्था हो जाएगा इसलिए क्या हुआ आरोपित आरोपित अत धर्म निवृत्त आय जो आरोपित है अतधर्म जो तद नहीं है अतत्धर्म जो द्वैत है वो जो द्वैत है तुरिया का वास्तव धर्म है <tune niño> नहीं है वो हो गया अतत धर्म न तत्धर्म थी अतत् धर्म वो अतधर्म का निवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान पर्यवसितम ज्ञान चरितार्थ हो गया रज्जु का ज्ञान हो गया अभी रज्जु में सर्प दिख रहा था ये जो सर्पत्व प्रकार ज्ञान हो रहा था पदार्थ कुछ दिखता है उसमें प्रकार दिखता है सर्पत्व तो वो जो सर्पत्व वो रज्जु का वास्तव धर्म है नहीं है अतत है वो अतत्धर्म जो सर्पत्व तो दिखता था उसका निवृत्ति करवा दिया है रज्जु ज्ञान उसने में ही से वो चरितार्थ हो गया पर्यवसितम पर्यवसितम पर्यवसान हो गया वो चरितार्थ हो गया इति उपसंगरति उपसंगार करते हैं ये विचार आरंभ हुआ था पूर्व पक्ष पूछता था कि आप निषेध मुखे न क्यों इसको प्रतिपादन करते हैं विधि मुखे न करना चाहिए वहां से जो विचार आरंभ हुआ था वे उसका उपसंगार करते हैं तस्मा भाष्य में तस्मा प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालायेव आत्म अध्यात अंत प्रज्ञवादी अनर्थ निवृत्तिर सिद्धम तस्त प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार प्रतिषेध करने वाले ये वाक्य है नात प्रज न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ इस प्रकार की ये जो प्रतिषेध वाक्य हुआ ये वाक्य से कुछ ज्ञान होगा तो वाक्य का विज्ञान वो क्या है कहते हैं वो प्रमा प्रतिषेध वाक्य से जो प्रमाण प्रमाण अर्थात यहाँ प्रमा अर्थात ये भावों में ल्यूट हुआ है कारण में ल्यूट होने से प्रमा कारणम प्रमाण कहेगा भाव में ल्यूट हो जाने से प्रमा एवं प्रमाण प्रतिषेध वाक्य से जो विज्ञान हुआ वो विज्ञान क्या है कहते हैं प्रमा वो प्रमा की उत्पत्ति होगी ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसकी उत्पत्ति होती है नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान ये उत्पत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति है ये इसका उत्पत्ति होगा खो करके जो ब्रह्म जो ज्ञान रूप ब्रह्म है उसमें जो ज्ञान है उसको हटाएगा तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसका तो उत्पत्ति होती है प्रतिषेध विज्ञान जो ब्रह्म ये ब्रह्म का उत्पत्ति होगी वही हो तो गया उसका व्यापार व्यापार होता जन्म तो प्रमा का उत्पत्ति जन्म होती है सम काला जिस काल में ये प्रमा की उत्पत्ति होगी उसी काल में ही आत्मनी अध्यरोपित अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ ये अंत प्रज्ञ ये सब अंत प्रज्ञा तो ये सब कहा आरोपित है सपत्व मालात्व ये दंडत्व ये सब कहा दिखता है राज्य में इस प्रकार की ये जो अंत प्रज्ञा तो बहिष्प्रज्ञा ये सब कहा कल्पित हुआ है तूर्य में तो ये सब अंत प्रज्ञ आदि ये सब अनर्थ है अपने आप को विश्व मान लिया तो अनर्थ हो गया तो अंत तूर्य है इस प्रकार के मान लिया अर्थात ये इंद्रिय इत्यादि शरीर इत्यादि से अपने भेद निश्चय कर लिया तो फिर कोई अनर्थ नहीं अनर्थ की निवृत्ति ये सिद्धम अर्थात ज्ञान का वही कार्य है और समकला जिस काल में ये प्रमा हो जाएगी प्रमा तो पहले से होती है किंतु दृढ़ नहीं होती है फिर जीवत्व आ जाता है फिर प्रारब्ध जो भोग देने के लिए आता है अपने आप को फिर जीव मान लेता है मेरे को सुख हुआ दुख हुआ ये सब बोध हो जाता है तो जितना जितना ये प्रारब्ध क्षय होता है फिर ऐसा समय आता है आगे उसको कभी मैं जीव हूं इस प्रकार की भावना होती ही नहीं तो उस समय में कहा जाता है कि ये उसका ज्ञान दृढ़ हुआ उसी को कहा जाएगा कि ये प्रमा उसका हुआ अर्थात वही कहा जाएगा उसको कहा जाता है चरम ब्रह्माकार वृत्ति उससे पहले उसको क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उसको तो ब्रमाकार वृत्ति हुआ है फिर तो जैसा कि ऐसा दिखता है तो कहते हैं तो उसका ब्रह्माकार वृत्ति हुआ है किन्तु निष्ठा नहीं हुआ है तो एक ब्रह्माकार वृत्ति होगा और आगे निष्ठा होगा और अलग चीज है इसलिए कहेंगे ऐसा अगर पूछेंगे तो फिर हम कहेंगे चरम ब्रह्माकार वृत्ति जिसके आगे कभी जीवो सुखी दुखी ये बोध जब नहीं होगा उसको कहा जाएगा चरम ब्रह्माकार वृत्ति उसी को ज्ञान शब्द से कहा जाता है अच्छा आगे भाष्य में नानतः प्रज्ञी किसका निषेध किया जाता है नानतः प्रज्ञ ये कौन मतलब ये कौन है तैजस तो नानतः प्रज्ञा कह करके कर तैजस का निषेध करते हैं और बहिष्प्रज्ञा कह करके कर किसका निषेध करेंगे विश्व का न बहिष प्रज्ञ विश्व प्रतिषेध नो उभयत प्रज्ञम जागृत स्वप्न अंतरालावस्था प्रतिषेध उज्ञ ये इसका निषेध करते हैं नो उभय प्रज्ञम इसका कह करके जाग्रत और स्वप्न में जो अंतराल अवस्था बीज का अवस्था होता है उसका निषेध करते हैं और ये कब होता है जब बहुत थकान हुआ है और नींद लग गया तो एक तो है दिन में होता है नींद खुल गया सुबह सुबह किंतु थकान इतना है कि शरीर उठना नहीं चाहता है ऐसा अवस्था में एक घंटी वास्तविक लगा या नहीं लगा घंटी का आवाज को सुनना जैसा लगा ये वास्तविक हो ये होता है स्वप्नों में घंटी का आवाज सुना ना ये वास्तविक घंटी का आवाज हुआ फिर तब तो ना अब तो लाइट जला करके देखा पड़ता ये क्या सुन गया उसको कहते हैं ये अंतराल ये दिन में भी कभी कभी होता है जब शरीर बहुत थक जाता है तो ऐसा हो जाता है न उभयत प्रज्ञम इति अंतर अवस्था प्रतिषेध न प्रज्ञान घनम एक करके किसका निषेध करते हैं सुसुप्त का अभिमानी कौन है सुसुप्त का अभिमानी तो न प्रज्ञान घनम सुसुप्त अवस्था प्रतिषेध तद अभिमानी प्राज आगे टीका में प्रतिषेध जनितम विज्ञानम एवं प्रमाणम भाष्य में जो हम पंक्ति प्रथम देखे तस्मात प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार इसका अर्थ टीकाकर कह देते हैं प्रतिषेध जनितम विज्ञानम भाष्य में प्रतिषेध विज्ञान प्रति तो प्रतिषेध जनितम विज्ञानम समाज कैसे होगा प्रतिषेध जनितम चो विज्ञान प्रतिषेधात मतलब प्रतिषेध से, से जनित होता है जहां से जनिकर्तु हो प्रकृति वहाँ पंचमी हो जाएगा तो प्रतिषेध से, से हुआ ये तो प्रकृति नहीं है ये निमित्त है हेतु में पंचमी आ जाएगा प्रतिषेधात् तो जो विज्ञान होगा तो प्रतिषेध होने से भी हेतु में तृतीया भी हो जाएगा तो प्रतिषेध जनितम विज्ञानम वही हो गया प्रमाणम जो विज्ञानम वो प्रमाणम अर्थात प्रमाणम अर्थात प्रमा प्रतिषेध जनित जो प्रमा हुआ तसे व्यापार आगे कहा विज्ञान का व्यापार प्रमाण का व्यापार व्यापार हो गया जन्म एवं ज्ञान का जन्म वही उसका व्यापार है। तेन तेन अर्थात ज्ञान से जन्म एवं समान काला एवं अनर्थ निवृत्ति रिति योजना बाकी का अनुय इस प्रकार कर लेना है समान काला जिस काल में ज्ञान होगा उसी काल में अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगा तथा हेतु माह तत्र हेतु माह अच्छा आगे भाष्य में ध्यान हम लोग देखें न प्रज्ञान घन में अवस्था प्रतिषेध तो ये जो न प्रज्ञान घन कहने से जो अवस्था कहते हैं उसका प्रतिषेध करते हैं तो प्रज्ञान घन से अवस्था कह करके उसका निषेध करते हैं तो इसको प्रज्ञान घन क्यों कहे ये सुसुप्तावस्था को तत्र बीज उस विषय में बीज कहते है भाष्य में बीज भावा विवेक रूपत्व बीज भाव क्या है अविवेक रूपत्व विवेक नहीं होना परस्पर भेद नहीं पता चलना यही कहते हैं कि अविवेक अविवेक विवेक करता भेद हो जाना अविवेक करता भेद नहीं कर पाना भेद क्यों नहीं कर पाता है सब बीज रूप से आ आगे जब अलग अलग दिखेंगे तब हम अलग कर देंगे और जब सब बीज रूप में आ जाएंगे ये कैसा पता चलेगा नहीं चलेगा बीज भाव अविवेक रूपत्व आगे न प्रज्ञम मंत्र में कहे आगे न प्रज्ञ तो प्रज्ञ का निषेध करते हैं प्रज्ञ अर्थात प्रकर्षण जानाती थी, थी प्रज्ञा क्या अर्थ है युगपद सर्व विषय प्रज्ञात प्रतिषेध युगपद युगपद का अर्थ एक साथ एक साथ सारे विषय को जानने वाला ये हो गया वो ईश्वर तो उसका निषेध करते हैं वो जो तूर्य है वो ईश्वर नहीं है ईश्वर हो गया प्रज्ञ अर्थात एक साथ सब कुछ जान लेगा तो उनका नित्य ज्ञान सब जानते हैं आगे भाष्य में कहे अप्रज्ञम नज ठीक है प्रज्ञा नहीं है तो अप्रज्ञा हो जाएगा कहते हैं अप्रज्ञा नहीं है न अप्रज्ञम इति अच्तन्य प्रतिषेध आगे है ना न अप्रज्ञम न प्रज्ञम इति हो गया पंक्ति आगे ना प्रज्ञम है ना प्रज्ञम अर्थात ये अचैतन्य जो प्रज्ञा नहीं है अप्रज्ञ अप्रज्ञ कहेंगे फिर घटा हो जाएगा जड़ पदार्थ हो जाएंगे कहते हैं अप्रज्ञ जड़ पदार्थ जैसा नहीं है अप्रज्ञ शब्द से अचैतन्य जड़ को कहते हैं ये जो तुरिया है वो तो अर्थात प्रज्ञा नहीं है अप्रज्ञ जड़ पदार्थ नहीं है वो सुषुप्त अभिमानी प्राज्ञ नहीं है स्वप्न अभिमानी तय नहीं है जागृत अभिमानी विश्व नहीं है कुछ नहीं है जिस समय में आप मानने लगे कि मैं जागृत हूं मैं स्वप्न हूं मैं सुसुप्त हूं उस समय में आप सब तादात्म्य कर गए ये होने का समय में भी ये जाने जो जानते रहेगा मैं उससे भिन्न हूं मैं उससे भिन्न हूं इतना अंतःकरण में निश्चय हो जाना उस अंतःकरण को कहा जाएगा ज्ञानी क्योंकि ज्ञान से इति ज्ञानी तो ज्ञानी अज्ञानी ही अंतकरण होता है ये चैतन्य कुछ नहीं होता तो जिस अंतकरण में ऐसा निश्चय हो जाता है उसको ज्ञानी कहा जाता है ठीक है मैं तेज बीज भाव अवेक इसी को सुषुप्त कहा गया तो इसी के लिए टीका घनं एकं साधारणं अभिभक्तम सुषुप्तमीति तत्तिषेधो नैत्यादि न संभवती सुषुप्तम ही स्वप्न जागरित प्रति बीज भाव स्वप्न जागरित ये क्या विभक्ति वचन है इसका द्वितीय वचन सुसुप्त ही स्वप्न और जागरित के प्रति जागरित प्रति ये द्वितीय ये प्रति हो गए द्वितिया हो गया कर्म तो प्रवचने हो गया स्वप्न और जागरित के प्रति ये बीज भाव। क्योंकि सुसुप्त है तभी स्वप्न जागरित होता है बीज भाव है तस्य अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूप सुसुप्ति में विशेष विज्ञान होता है इसमें विशेष विज्ञान नहीं होता तो अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूप एक भी विशेष विज्ञान सुसुप्ति में नहीं होती है नहीं होने से विशेष विज्ञान सर्वेशा घनम सारे विशेष विज्ञान घन हो जाते हैं घन हो जाते हैं अर्थात इतना ठोस हो जाते हैं कि परस्पर का भेद पता नहीं चलता जागृत स्वप्न में हम घट नदी पृथ्वी ये सब पर्वत अलग जानते हैं स्वप्नों में ये सब नहीं जान पाते क्यों सब घन हो गया घन अर्थात एकाकार हो गया एकम साधारणम अभिभक्त एक हो गया साधारण परस्पर असाधारण तो नहीं दिखता है अविभक्तम विभाग का ज्ञान नहीं होता है सुसुप्तम इति अवस्था को सुसुप्त कहा गया और तत्प्रतिषेध सुसुप्त का प्रतिषेध न प्रज्ञान घनम कह करके न इत्यादि न अर्थात न प्रज्ञान घनम इत्यादि न संभवती क्या थे अशेष सकल अशेष विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान हो गया विशेष विज्ञानों का अभाव जागृत में है अभी आपका अफ्रीका का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा विशेष विज्ञान का अभाव है कुछ कुछ विशेष विज्ञान का अभाव तो जागृत स्वप्न में भी है किंतु असहस विशेष विज्ञान का अभाव अर्थात कोई भी विशेष विज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है जागृत स्वप्न में कुछ विशेष विज्ञान है इसलिए सुसुप्ति में कहते हैं अशेष विशेष विज्ञान का अभाव कुछ विशेष विज्ञान अभाव तो अभी भी है जागृत में भी है अशेष तो कहते नहीं शेष विशेष विज्ञान और अशेष इस तो तो एक भी और बचा नहीं। खाली अभाव तो स्वप्न में भी है कि तो अशेष नहीं है अच्छा आगे ठीक है तो यहाँ तक तो सिद्धांत कह दिया तो ज्ञान का क्या कार्य हो ज्ञान का व्यापार क्या होता है जन्म वही उसका एक ही व्यापार और जन्म होने से क्या हो जाता है पहले अज्ञान का निवृत्ति हो गया और अर्थ तो से क्या प्राप्त हुआ अज्ञान का निवृत्त हो गया ज्ञान उत्पन्न हुआ अज्ञान का निवृत्त हुआ और अर्थ से क्या प्राप्त होता है विषय प्रकाशन हम प्रकाश जलाये और जो अंधकार था वो चला गया तो प्रकाश जलाने का कार्य हो गया कि अंधकार को हटा दिया तो ये कमरा में बाकी जो पदार्थ थे वो दिखेगा दिखेगा, दिखेगा।, दिखेगा।, दिखेगा। दिखे? दिखे? दिखे? दिखे? तो कहेंगे प्रकाश उसको दिखाया प्रकाश नहीं दिखाया प्रकाश तो अंधकार को हटा दिया ये दिखे गया कहेंगे वो तो स्वाभाविक रूप से दिख जाएगा क्योंकि जो प्रकाश है उसमें एक धर्म है कि वो दिख जाएगा वो उसका करना उसका उद्देश्य नहीं है इसी प्रकार की ज्ञान का उद्देश्य मात्र इतना है कि वो ज्ञान का निराकरण कर देगा वस्तु प्रकाश हो जाना वो तो चितावास का कार्य है जहां विषय जड़ है वहां चितावास वस्तु प्रकाश करेगा जहां विषय स्व प्रकाश है वहां चितावास का आवश्यक नहीं है अज्ञान का निवृत्ति करना ज्ञान का अज्ञान का निवृत्ति करना ज्ञान का कार्य हाँ वो उसका कार्य है उसका कार्य मतलब वो उसका उद्देश्य है क्योंकि अज्ञान का निवृत्ति करना ये कोई व्यापार नहीं है क्योंकि ये कि निवृत्ति है ना अभाव है अभाव कोई व्यापार नहीं होगा इसलिए स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान में एक ही व्यापार होता है उसका जन्म प्रश्न करेंगे कि जन्म क्यों होना जरूरत है हम जन्म नहीं करवाएंगे क्योंकि उसका जन्म कराने का उद्देश्य है कि अज्ञान हट जाएगा प्रकाश क्यों जला रहे प्रकाश को जलाना इतना ही हमारा उद्देश्य है क्यों जलाना है कहेंगे तो कहेंगे अंधकार हट जाएगा उससे एक उद्देश्य उद्देश्य नहीं होने से कोई क्रिया क्यों करेगा तो क्रिया हुआ जन्म उद्देश्य हो गया ज्ञान अज्ञानिवृत्ति विषय प्रकाशन वो कहें वो तो साथ में आएगा वो तो आर्थिक ये प्रक्रिया वहां बताए कार्य करते हम कहते कि निवृत्ति हुआ न तो वो कार्य नहीं है क्योंकि निवृत्ति है ना अभाव पदार्थ है तो अभाव पदार्थ को ये न्यायिक लोग कहेंगे कि अभाव पदार्थ के कार्य है, है ध्वसो कर दिए हम ये के कार्य है इसकी उत्पत्ति होती है तो वेदांती लोग हैं अभाव अधिकरण से कुछ भिन्न नहीं होता है तो जब निवृति हो गया अंधकार की निवृत्ति हो गयी तो अंधकार की निवृति ये भूतल से कुछ अलग नहीं है अगर अलग पदार्थ होता तो दिखना चाहिए अलग एक्ट नहीं है साधारण हम शब्द व्यवहार कर देंगे उसका वो कार्य किंतु उसका अर्थ उस होता है वो उसका उद्देश्य उसी का उद्देश्य करके इसका जन्म किया जाता है ज्ञान का स्थिति रहेगा क्षण नाश हो जाएगा अपने आप नाश भी फिर वही निवृत्ति हो गया तो वो फिर कार्य नहीं माना जाएगा उत्पत्ति होना यही ये ये कार्य होगा ज्ञान का उसका स्वभाव है रहेगा नहीं मतलब ये जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक वृत्ति है ना अर्थात अंतकरण का एक वृत्ति है तो आपका अंतकरण में अगर घटाकार वृत्ति रहेगा अंतकरण में पटाकार वृत्ति होगी नहीं होगा अगर आपका अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी आपको रोटी आकार वृद्धि होगी हम खाफी नहीं पाएंगे देखिये हमको इको एनर्ची सूत्र पता है तो इको यनची का हमको वृद्धि कभी हुआ था अभी हम उसका विचार नहीं कर रहे थे अभी हम कुछ लोप साकल्य से लोपह इसका विचार कर रहे थे तो हमको क्या इको यनर्ची का अज्ञान हो गया नहीं हुआ अभी हमको ज्ञान किसका हो रहा था लोपो साकल्य से तो लोपो साकल्य से का ज्ञान होने पर भी इको का हमको अज्ञान नहीं हुआ इसी प्रकार की ज्ञानी का ब्रह्माकार वृत्ति चलता ही रहेगा इस प्रकार की नहीं है ब्रमाकार वृत्ति जितने समय चलेगा उतने समय व्यापार नहीं कर पाएगा क्योंकि अन्य वृत्ति नहीं हो रहा है ना व्यापार नहीं कर पाएगा एक बार इको एनर्जी जान लिया तो जान लिया निश्चय हो गया बिल्कुल उसी प्रकार के हैं। इको जान लिया कहेगा हाँ जानते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार के हैं। किन्तु इको एणची जानने के बाद फिर भूल जाते हैं फिर यह करना पड़ता है किंतु दो चार बार रट-रट के उसको लगा करके व्यवहार करके जब निश्चय हो जाता है इको फिर तो सांस छुटने थक तो इको एणची रहेगा तो उसी प्रकार की वहां भी अरे यहाँ इको हमसे अलग पदार्थ है और वहां तो स्वरूप सो का ही है और, और उसका स्वभाव है कि वो वृत्ति बढ़ेगा ही बढ़ेगा इको एनर्जी हमको घट जाएगा धीरे धीरे किंतु स्वरूप का वृत्ति बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना व्यवहार हट जाएगा क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति होने से अन्य आकार वृत्ति होगा नहीं ये स्वाभाविक है इसलिए कहते हैं कि मंदी भगवती वासना व्यवहार कर नहीं पाएगा और जब पंचम भूमिका में आ जाएगा असंग शक्ति अर्थात तो हर चीज वही उठेगा वही कट जाएगा इसको कर देंगे क्यों हट जाएगा में प्रश्न खड़ा करेगा क्यों क्यों करना है रोकेगा धीरे धीरे रोकेगा तो आगे और सष्टम में चलेगा पदार्था भावी ने और कुछ और क्यों प्रश्न भी आएगा नहीं बिल्कुल वृत्ति भी उठेगा नहीं तो क्या वृत्ति रहेगी कहेंगे ब्रमाकार वृत्ति रहेगी तो जितना जितना अधिक ब्रमाकार वित्ती रहेगा उतना उतना भूमिका में ऊंचा होगा और किन्तु ज्ञान होने के बाद सर्वदा भ्रम्माकार वित्ती चलेगा ऐसा नहीं निश्चय हो जाना जैसे निश्चय है कि मनुष्य है पुरुष है स्त्री है बालक है निश्चय है उसी प्रकार की वो भेद निश्चय रहेगा अभी अंतकरण में विपर्य है तब तो अंतकरण में निश्चय हो जाएगा अज्ञान भी अंतकरण में ज्ञान भी अंतकरण में रहेगा अज्ञान अंतकरण अर्थात अंतकरण मानता है कि मेरे को अज्ञान है वास्तविक अज्ञान तो चैतन्य में ही रहेगा अंतकरण में नहीं आगे टीका में युक्तम सर्पादिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आपने जो तो कहा कि ज्ञान उत्पन्न होने से अज्ञान तो की निवृत्ति हो जाएगी तो युक्तम सर्पादी नजुआ भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधात् असत्व जो में जो दर्प दिखते हैं वो भ्रांति है वास्तव है भ्रांति भ्रांति प्रतिपन्नानाम सर्पादी नजुआ में दिखते हैं तभी जो भ्रांति प्रतिपन्ना सर्पादी प्रतिषेधात् जब हम प्रतिषेध कर देंगे कब प्रतिषेध कर पाएंगे जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा रजू का ज्ञान होगा प्रतिषेधात तब तो सर्पादीनाम जो भ्रांति प्रतिपन्ना नाम उनका असत्व निश्चय हो जाएगा ये नहीं है हो गया तो ये बात युक्तम पूर्व पक्षी कहता है ये बात ठीक है आत्मनी प्रमाणेन प्रमाणे नाम अंत न प्रतिषेधो युजते मान किंतु आत्मा में तूर्य में जो विश्व तैजस प्राज्ञ इत्यादि का सब जो ज्ञान होता है ये सब प्रमाण न गम्य माना नाम ये तो शास्त्र ही मांडू के उपनिषद का ना विश्व ये आत्मा में है तूर्य में है ऐसा है तैजस ये सब और हमको अनुभव होता है ना हम प्रमाता है स्वप्न हम देखा ऐसे ज्ञान होता है और सु में मैंने सोया इस प्रकार की सब प्रमाण है ये थोड़ी भ्रांति है वहा हम रजु देख लिए तो सर्प की निवृत्ति हो गई मान लिए हम वो भ्रांति है ये विश्व की कब निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति उसका बाद नहीं होता तो उसको भ्रांति कैसे कहेंगे सर्प का बाद हो गया ऐसे यहाँ बाद नहीं होता है बाद नहीं होने से भ्रांति कैसे हो जाएगा प्रमाण न गम्य मान आना ये प्रमाण के द्वारा सब जाना जाता शास्त्र भी कहता है अनुभव भी आता है अंत न प्रतिषेधो युजते अंत प्रज्ञादी का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा मान विरोधा प्रमाण से विरोध होगा कथम पुनर अंत प्रज्ञवादीना आत्मनि गम्यम रज्वाद सर्पादिवत प्रतिषेधा असत्व गम्यते उच्य कथम पुनर् आप कैसे ऐसे कह देते हैं अंत प्रज्ञवादी नत्मनि गम्यम अंत जो आत्मा में पता चलते हैं अर्थात तो मैं जागृत हूं ऐसा कहता है ये वास्तव है ये कोई थोड़ी बाद हो जाता है तो बाद नहीं होता है आत्मनि गम्य मान नाम गम्य माना नाम अर्थात ना तो सत्यत्वत्व तो तो गम्य माना नाम रज्जु आद सर्पादि प्रतिषेधात असत गम्य थे कथम रज्जु में सर्पादि का प्रतिषेध करने से जैसे वो सर्प असत हो जाता है असत मिथ्या हो जाता है ऐसे कैसे हो जाएंगे ये सब अंत प्रज्ञवादी प्रथम गम्यते प्रोपक्षिका प्रो संख्या हुआ सिद्धांत कहता है कि उच्यते इति है ठीक है सिद्धांत कहता है कि आपने कह दिए कि प्रमाण गम्य प्रमाण न ग्य मना नाम ये प्रमाण से गम्य होता है आप ऐसे कहते हैं वो कैसे आप कहते हैं प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्व युक्तम अंत प्रज्ञवादी नाम असत्व परिहरती आप जो कहते हैं प्रमाण है ना जाना गया कहते हैं वो प्रमाणिक तो असिद्ध है आप जिस प्रमाण से जानते हैं वो प्रमाण ही असिद्ध है कहते हैं मैंने आंख से देखा कहते हैं आपको माइनस फाइव है नाइनस तो फाइव है और चश्मा उस समय में नहीं था क्योंकि दौड़ के चले गए देखने के लिए तो कहा जाएगा प्रमाण आप देखे या नहीं देखे तो, तो माइनस क्या माइनस में भी ठीक से दिखता नहीं दूसरे पता नहीं चलेगा अच्छा तो प्रामाणिकत्व से असिद्धत्वाद युक्तम इसलिए सिद्धांत कहता है कि बात ठीक है अंत प्रज्ञवादी नाम असत्यत्व अंत प्रज्ञवादी ये सब असत है असत अर्थात ये सब मिथ्या है क्योंकि इसमें जो प्रामाणिकत्व आप कहते हैं वो बात ठीक नहीं है उचित आगे ठीक है सिद्धांत कहता है कि देखिये प्रामाणिकता नहीं है उसमें हम बताते हैं विमतम असत्यम व्यभिचारित्वात संप्रतिपन्न वीमतम विमतम अर्थात जिसको लेकर के पूर्व पक्षी कहता है कि अंत प्रज्ञत्वादि ऐसे प्रामाणिक है तो सिद्धांत कहता है कि विमतम अंत ये सब असत्यम क्यों व्यभिचारित्वात इनका व्यभिचार हो जाता है व्यविचार अर्थात तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा इसको व्यविचार कहा जाता है दृष्टांत देते हैं संप्रतिपन्न संप्रतिपन्न था संपन्न जैसे रजू में दिखने वाला सर्प रजू सर्प ये वे है कभी दिखता था रजु दिख जाने के बाद नहीं रहा तो वे हुआ अभी देखिए जो रजु सर्प को दृष्टांत लेंगे संप्रतिपन्न शब्द से उसमें वे तो रहा और असत्यत्वम रहेगा रजु सर्प में असत्यत्व रहेगा असत्यत्म का क्या था मिथ्यात्म रजू नहीं सर्पो में मिथ्यात्व रहेगा रहेगा तो वहाँ व्यविचारित्व रहा और मिथ्यात्व रहा असत्यत्म का अर्थ क्या हो गया मिथ्यात्म व्याप्ति कैसे कहेंगे तत्र तत्र मिथ्यात्म यह अभी व्याप्ति हो गया तो अभी दृष्टांत में हमको व्याप्ति मिला अभी चलेंगे अंत प्रज्ञत्व आदि में उसमें हेतु हेतु क्या है ित्व तो में अंत प्रज्ञ आदि में वे विचारित्व तो रहेगा स्वप्न में अंतिया जागृत में अंत प्रज्ञा तो नहीं रहेगा और सुसुक्ति में नहीं रहेगा तो नहीं रहने से वे विचारी हुआ तो अंत तो में वे विचारित्व तो रहने से क्या सिद्ध होगा मिथ्यात्व तो सिद्ध होगा तो साध्य सिद्ध होगा हेतु सिद्ध होने से साध्य सिद्ध होगा तो सिद्धांति अनुमान दे दिया इसलिए आप जो कहते हैं अंत प्रज्ञवादि ये प्रमाण से ज्ञान हुआ ये नहीं हुआ तो ये तो मिथ्या है भाष्य में ज्ञान स्वरूप अपि इतरे अभिशेषारा इतर इतर रज्वाद सर्प धारादि विकल्पित भेदवत् सर्वत्र अव्यविचारात ज्ञान स्वरूप से सत्यम ज्ञ स्वरूप अपि ये विश्व भी कुछ जानता है तय जैसे भी जानता है प्राज भी जानता है न किंचित अव दिशम सुखम अहम अस्वापम इस प्रकार के उसका विज्ञान होता है सुखम से सही इस की ज्ञान होता है तो ज्ञान स्वरूप रहा सभी में और तूर्य भी ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप अभी तूर्य के साथ इनका ज्ञान स्वरूप मतलब जो ज्ञान स्वरूप ये अविशेष होने पर भी इतर इतरह तो ये सुस्वती अवस्था में ये विश्व रहेगा ना तो जैसा रहेगा नहीं रहेगा और ये विश्व अवस्था में ये तेजसा तो रहेगा ना प्राज्य रहेगा कोई नहीं रहेगा कब रहेगा सभी में सभी में रहेगा तो इसलिए कहते हैं ज्ञान स्वरूप अविशेष होने पर भी इतर इतर व्यभिचार परस्पर व्यभिचार एक रहने से दूसरा नहीं रहता होने से रज्वादो य रजु में एक को सर्प दिखता है दूसरो को माला दिखता है तीसरे को दंड भूचिद्र अलग अलग दिखता है तभी जिसको सर्प दिखता है उसको माला भी दिखता है क्या नहीं दिखता है ये सब बेविचारी हो गए तो रजुआ दर्प धारादि विकल्पित भेद सर्प धारा दंड भूचिद्र माला इस प्रकार की ये सब जो विकल्पित भेद भेद अर्थात प्रकार विशेष विकल्पित विशेष जो नाना प्रकार दिखते है वैसा ही सर्वत्र तो व्यभिचार हुआ और रज्जु का व्यभिचार किसमें हो गया जो सर्प को दिखता है वो किसको देखता है वास्तविक रज्जू को।, को और जो माला को देखता है वो भी रज्जु दंड भू चिद्र सभी लोग रज्जू को ही दिखते हैं। तो रज्जु का सर्वत्र अविविचाराथ हुआ इसी प्रकार की ये विश्व तेजस्व प्राजों का विभिचार होने पर भी जो ज्ञान स्वरूप है उसका सर्वत्र अव्यभिचारा ज्ञस्व्य अरे अंत प्रज्ञ बहिप्रज्ञ इत्यादि का जो मिथ्याव है तुरिया वो सत्य है ये सब तो मिथ्या होंगे ठीक है मैं टीका में त्यभिचार तत्र रज्वाद इव उदाह ज्ञ स्व उसका पूर्व में ध्यान है ज्ञस्वी व अर्थात तशेष अव्यचारस्व तव्यचार्ञस्वी अच्छा ठीक है तस् अर्थात ज्ञ स्वरूप स्वरूप अविशेष अर्थात अभिभिचार जो जागरत स्वप्न सुसुप्ति में जो विश्व तेजस प्राज्ञ हुए ये सब में जानने का प्रक्रिया ये सब में रहा वो अभ्यचार हुआ तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं जैसे रजुआ दिव रजु आदि में ज्ञ स्वरूप से अविशेष तरह अच्छा मैं ज्ञान स्वरूप से कहने से तूर्य का ही लेना होगा इसका व्याख्यान इस प्रकार करेंगे अर्थात सभी का अधिष्ठान रूपेण ज्ञान स्वरूप रहने पर भी अंत प्रज्ञत्वादी न इतर तरह के विचार ज्ञ तो स्वरूप अभिशेष अपि ये अर्थात ये अभी हमको ये तीनों में ज्ञान स्वरूप दिखता है हम इस प्रकार कह दिया ये सभी में ज्ञ स्वरूप दिखता है किंतु टीकाकार जैसे कहते हैं तस् अविशेष अर्थात अव्यभिचार ज्ञ स्वरूप अविशेष भाष्य में ऐसा पंक्ति है ज्ञ स्वरूप अविशेष अविशेष का अर्थ हो गया अव्यभिचार तो ज्ञ स्वरूप अव्यभिचार ये ज्ञ स्वरूप वास्तविक किसका धर्म है तूर्य का ना अंत प्रज्ञा थे तूर्य का तो इसलिए कहते हैं कि तत्र रज्वादो इव इति उदाहरण रजू ये तूर्य के लिए है ना ये अंत देगा का तुरिया के लिए इसलिए ज्ञ स्वरूप अभिशेषा ज्ञ स्वरूप सर्वत्र अधिष्ठान तो विद्यमान होने पर भी ये अंत प्रज्ञत्वादी नाम इतर तरह व्यभिचारा इस प्रकार की पंक्ति लेंगे टीकाकार वही करे तस्विशेष अभिशेष अव्यभिचार ये अंत प्रज्ञत्वादि का ज्ञ स्वरूप अभिचार अव्यभिचार कहेंगे ज्ञान तो स्वरूप अभ्यभिचारक कहने से अर्थात वो अधिष्ठान का धर्म है अधिष्ठान रज्वादो इव इति उदाह आगे भाष्य में है ना रज्वादो सर्पादि तो सर्पो इत्यादि ये सब रज्जु में कल्पित है तो इस प्रकार की भी घटा सकते हैं जैसे सर्प में सर्पो अस्थि कहते हैं तो सर्पो माला और भूचिद्र दंड ये सब में अस्थि अस्थि दिखता है अस्थिपत्र अव्यभिचार होने पर भी इस प्रकार की भी ले सकते हैं अर्थात अंतकरण ये अंत आदि में सभी में ये ज्ञ स्वरूप रहने पर भी जैसे दंड भूचिद्र माला सर्प ये समय अस्ति है इसी प्रकार की इस प्रकार की भी घटा सकते हैं जैसे हम पहले कहा था किंतु अव्यभिचार शब्द जो टीका में है उसको ले करके कहा जाएगा तिशेष अव्यभिचार तजुआत उदाहरण ये दोनों प्रकार की घटा सकते हैं फिर भी मैं थोड़ा इसको अधिक स्पष्ट करके आगे बता दूंगा अर्थात ये ज्ञ स्वरूपो अविशेष जो भाष्य में दिया इसका अर्थ मतलब तो ज्ञ स्वरूप कहने से यहाँ तूर्य को लेना है अथवा तूर्य का जो ज्ञ स्वरूपत्व तो है वो अन्यत्र दिखता है बाकी तीनों में उसको लेना है थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूंगा ठीक है मैं अतः प्र, अंत प्रज्ञत्वादी नाम इतर इतर विभिचारे निदर्शनम सर्पधारादि अच्छा अच्छा ज्ञ स्वरूप अविशेष हुआ अव्यभिचार हुआ उसमें रजु आदि हो गया दृष्टांत और अंत प्रज्ञत् का इतर तरह व्यभिचार होता है इसमें दृष्टांत हो गया सर्पधारा ऊपर तो में जो दिया ना ज्ञ स्वरूप हम लेंगे कि वही तुर्य स्वरूप अविशेष होने पर उसके लिए दृष्टांत हो गया रजु और जो अंत आदि इनका व्यविचार हो रहा है ये सब के लिए दृष्टांत हो जाएगा सर्पधारा रजु आदि रजु आदि हाँ यहाँ तो एक ही दृष्टांत दे दिया क्योंकि भाष्य में लिखा ना रजुआ दू सर्प आदि अब आप जहां लेंगे सुगे मरुमी लेंगे ये सब हो जाएगा ठीक है मैं विमतम सत्यम अव्यविचारित्वात रजुआ दिवत तो पहले कहा था सिद्धांत विमतम असत्यम ये व्यविचारित्वात संप्रतिपन्न जो अध्यस्त है वो सब मिथ्या है और जो अधिष्ठान है उसके लिए अभिधिष्टान्त देते हैं विमतम विमतम अर्थात ज्ञान स्वरूपम पहले विमतम अंत प्रज्ञा अभी जो ज्ञान स्वरूप है वो सत्यम क्यों अव्यविचारित रजु आदि रज्जु का जैसे व्यविचार नहीं होता है ये इसलिए सत्य है तो विमत जो ज्ञान स्वरूप है उसका भी व्यविचार नहीं होने से वो भी सत्य है भाष्य में दिया सर्वत्र अव्यविचारात्वरूप से सत्यत्म ठीक में सत्यत्व अभी सत्य कौन हुआ क्यों स्वरूप तुर्य सत्यत्वे सर्व कल्पना अधिष्ठानत्व सिद्धि रीति भाव कल्पना का जो अधिष्ठान होगा उसको सत्य होना पड़ेगा नहीं तो कहें रज्जु ऐ सर्प किसी दंड में कल्पित हो गया और दंड फिर माला में कल्पित हो गया ऐसा करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं अंतिम एक अधिष्ठान होना पड़ेगा जो सत्य होगा वही अधिष्ठान होगा अव्यविचारित्व हेतु और असिधिम संकते सिद्धांत अभी अनुमान दे दिया अभिमतम सत्यम अव्यविचारित्वात् हेतु दे दिया अव्यविचारित्व पूर्व पक्ष कहता है कि अव्यविचारित्व जो हेतु दिए हेतु असिद्ध है तो अगर हेतु ही नहीं रहेगा फिर और सत्यत्व इसका प्रमाण कराएगा नहीं कराएगा भाष्य में सुसुप्त व्यभिचरती चेत ये सुसुप्त में घरूप कहाँ रहता है सुसुप्त में तो कहता है ना न किंचित अव दिशम कुछ भी पता नहीं चला तो, पूर्व पक्षी कहता है इति चेत सिद्धांत कहता है कि न सुसुप्त से अनुभूय सुसुप्त का भी अनुभव होता है न किंचित अव दिशम मैंने जाना नहीं तो ये अज्ञान का भी अनुभव करता है सुखम अस्वापसम सुखों से सोया तो सुसुप्त का भी अनुभव होता है टीका में न तत्र चतन्य से व्यचार सुषुप्त स्फुर व्याप्यतया साधक स्फूरण से आवश्यक तत्र तत्र अर्थात सुसुप्त चैतन्य का व्यभिचार वहां है, है नहीं है आगे दे दिया सुषुप्त स्फूरण व्याप्यतया तत्र हो चैतन्य का व्यभिचार नहीं है क्योंकि सुषुप्त से स्फूरण व्याप्तया स्ुरण ज्ञान सुषुप्त में भी ज्ञान होना चाहिए नहीं तो कैसे कहेगा स्मरण कैसे करेगा स्फुर व्याप्तया ज्ञान व्याप्त तया ज्ञान के द्वारा व्याप्त है सुसुप्त वो पता चलता है इसलिए साधक स्फुर से आवश्यकवात सुसुप्ति का साधक ज्ञान होना पड़ेगा नहीं तो सुसुप्ति हुआ इसमें क्या प्रमाण रहेगा इसलिए वहां भी ज्ञान होता है इसलिए सुसुप्ति में भी ज्ञान स्वरूप का व्यविचार नहीं होता है इतिहा न सुसुप्त से भाष्य में कहा टीका में सुसुप्त साधक स्फुर से सत्व सुसुप्ति में साधक ज्ञान का साधक हुआ इसे क्या प्रमाण है कहते कहते हैं हैं ज्ञान ज्ञान उसमें वो होता है है है इसमें क्या प्रमाण कहती भाष्य में नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरी विद्यते जो विज्ञाता है जो जानने वाला है उसका जो विज्ञाति विज्ञातुर बि� विज्ञाती अर्थात ये जो जानने जानने वाला जानने वाला अर्थात जो बुद्धि विशिष्ट जो है उसको भी प्रकाश करने वाला एक विज्ञाता बिज्या, हो गया ये उसमें रहने वाला जो चिदावास ये मिलकर के जानते हैं गटपट इत्यादि को इनको भी जानने वाला जानने वाला अर्थात प्रकाश करने वाला वो हो गया विज्ञात विज्ञाता तो उसका विपरीोप कभी नहीं होता है तो चाहे सामने में कोई खेल देखाने वाले हो अथवा नहीं हो जो रंगशाला का जो प्रदीप हो वो तो जलता रहेगा कोई आ गए तो उनको प्रकाश कर देगा नहीं है तो जलता रहेगा तो विज्ञातुर विज्ञातेर विपरी लोपो नहीं विद्यते तो स्वरूप चैतन्य वो तो सर्वदा रहेगा ही रहेगा आज यहाँ तक आगे तीन दिन अभी अवकाश रहेगा ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्ण लच्छते पूर्ण